ंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती व्यासो नंदनो हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम वाग्ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिह तो वराको तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्या वंदेह श्रीगुरोपत्कमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूपम श्री साग्र सागरजातम् सहगण रघुनाथन्वित तम सजीव साधि सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ललताशाखान्विता आजालबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्म पालौ बंदे जगत प्रियतरौणव निरियांरमितेम लक्ष्मीभरा साक्षात्कार अखिल मधुरिमा संपदा गांी विभ्रम उपचितरमितरी चरंब भूयात आभीर नारी कुच ही मंगलाय नारायणं नमस्कृति नरम चरम दवीं सरस्वती व्या तथो जयमदीर व्हांछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य चा पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबराशे हे ूपुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुर मंद मते दयांद्रा तुलसी का पद्मना चौराण पठन तिहिशु वृंदावन बिहारी लाल की जय मंगलश्रिरा सुधाम दिव्य ग्रंथ जहाँ श्री श्याम सुंदर श्री प्रेम के ऐसे बशीभूत हो जाते हैं किशोरी जी के श्री किशोरी जी की सेवा करना भी स्वयं चाहते जगत आराधना करता है कृष्ण की श्री कृष्ण आराधना करते हैं श्री किशोरी जी की और इसमें कारण कृष्ण की पराजय नहीं है ये उनकी आल्धाद् शक्ति की ही मेहमान श्री कृष्ण की आल्हा शक्ति वो कृष्ण को भी कहीं अपने बशीभूत कर लेती हैं और कृष्ण को भी आसक्त बना लेती हैं श्री राधा रानी आसज्य पूजनीय बनकर के विराजमान हो जाती है ऐसी श्री भुषानंदनी की मुझे सेवा प्राप्त हो और ये मंजरी ये दासी श्री प्रिया जी की निकटता प्राप्त करके सामीप्य प्राप्त करके सेवा प्राप्त करें तो शास्त्री सालोक्य सारूप्य इनकी भी अपेक्षा समीपता ज्यादा निकट है उस समीपता की मुझे प्राप्त हो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं अर्थात श्री किशोर जी की अंग सेविका बनकर के मैं कहीं विराजमान हूं ये सर्वोत्तम अभिलाषा हो सकती है इससे बढ़कर के और कोई दूसरी अभिलाषा हो नहीं सकती है उस अभिलाषा की ये प्रार्थना कर रही एक सौ श्लोक है कालिंदी कुल कल्प्रुम तल निर्लयस के कंदा विंडा कव्याम सदैव प्रकट तर रहो बल्ल भाव भव्या नव प्रेम लक्ष्मी अमंदा वो हमारे हृदय में प्रेम की अमंद जो लक्ष्मी है वो प्रेम की अमंद लक्ष्मी सर्वदा सर्वदा स्फुरी तो हो प्रेम की मंद माने कम अमंद माने विशाल प्रेम की जो विशाल लक्ष्मी है वह मेरे हृदय में श्री राधिका प्रेम की लक्ष्मी प्राप्त हो राधिका प्रेम की लक्ष्मी प्राप्त कर लेने पर साधक को सामीप्य का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाएगा अन्यथा साष्टि माने भगवान जैसा भै मिल गया परंतु निकट जाने का अधिकार हमेशा नहीं मिलेगा संपत्ति मिल गई भगवान ने अपने ऐसा वैभव सुदामा को दे दिया परंतु तो हमेशा निकट जाने का और प्रत्येक कभी भी आ, किसी भी क्षण निकट जाने का अधिकार वो दासियों को प्राप्त है वो घर की जो दासी है उनको प्राप्त है वो सुदामा जैसों को भी प्राप्त नहीं होगा तो संपत्ति से कृष्ण की प्राप्ति नहीं है इसी तरह से भगवान ने अपना दर्शन देने का अधिकार प्राप्त कर दिया एक ही गांव में रह रहे हैं कभी भगवान का दर्शन हो जाएगा वैकुंठ में रह रहे हैं भगवान का दर्शन हो जाएगा सालों की मुक्ति मिल गई परंतु सामित्य की प्राप्ति हरेक को नहीं है कि शैया भवन में जाकर के श्री प्रिया जी के चरणों को पलोट सके ये सामित्य की अधिकार अधिकार अधिकार हरे को प्राप्त नहीं है किसी को चतुर्भुज रूप दे दिया वैसा रूप भी दे दिया गोपी का रूप भी दे दिया परंतु गोपी का रूप धारण करके भी सेवा करने का हमेशा अधिकार मिल जाए यह जरूरी नहीं है तो सालों के साष्ट सामिप्य सा, में सामिप्य ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान है परंतु जो दासी है उनको प्राप्त हो रहा है जहां श्री प्रियाजी की महिमा का गायन किया जाता है वहां पर अपने आप सरस्वती जी प्रफुल्लित हो जाती हैं और सेवा करने के लिए जैसे कवि के पीछे पीछे दौड़ती हैं तो जो शब्दों का जो चयन है वो शब्दों का चयन अपने आप ही सरस्वती जी सेवा कर करते हुए विराजमान हो जाती हैं और वो सुंदर जो कविता है वो उनके मुख से अपने आप प्रकट हो जाती है कालिंदी कुल कल्पत जुम्मत मिले कलिंद पर्वत जो कलयुग के सारे दोषों को दूर करें उनके अपूर्व सुंदर कुल किनारा है और उस किनारे के कल्प्रुम कल्प वृक्ष हैं और उन कल्प वृक्ष के कई कल्प वृक्षों के द्वारा सुंदर एक कुंज बनी हुई है तो कालिंदी कुल कल्प्रुम तल लय ऐसा सुंदर एक निल एक सुंदर कुंज जो है वो निलय माने भवन ऐसा भवन बना हुआ है वहां पर प्रोलस केल कंदा श्री प्रिया जी लाल जी केली के, के कंद माने मूल माने जहां से केली प्रकट होती है वो कुंज ही ऐसी है कुंज में प्रवेश करते ही श्री प्रियालाल में धाम का दर्शन करके ही धामी में विलास करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है तो श्री वृंदावन या केल कंद होकर के विराजमान हैं ऐसी वृंदाटनी में श्री प्रियालाल दोनों के दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं श्री यमुना जी के किनारे सुंदर कल्प वृक्ष जो सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं भक्तों की अभिलाषा क्या है सेवा की मंजरियों की अभिलाषा है सेवा की उस सेवा की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली है और तो ऐसी जो सुंदर कुंज है उस कुंज में धाम उसकी शोभा प्रियालाल के हृदय में केली के जड़ होकर के विराजमान है केली का बीज होकर के विराजमान है जो उनके हृदय में केली की अभिलाषा उत्पन्न कर देता है तो केल कंदा कंद माने मूल या जड़ वृंदाटव्यांग ऐसी श्री वृंदा देवी के द्वारा रक्षित श्रीमद वृंदावन है वृंदा देवी के द्वारा रक्षित ये श्री वृंदावन है अथवा श्री राधा राधारणी जहां की स्वामी है और श्री वृंदा जी जहां की उद्यान पालिका होकर के मालिन होकर के जहां की विराजमान है वे वृंदा लीला शक्ति होकर के विराजमान और श्री प्रियालाल के हृदय में विभिन्न लीलाओं का सदा सदा प्रेरणा प्रदान करने वाली शिववृंदा जी है इसे वृंदा तभी ये शिव वृंदावन जो है ये वृंदावन है राधे का वृंदाने वृंदा विन्दा देवी इन दोनों का वन है राधा रानी इसकी स्वामनी है और वृंदा जी इसकी उद्यान पालिका होकर के मालिन होकर के विराजमान है ऐसी वृंदावन की यह अतवी माने विचरण किया जाए और ढूल जाए निकलने का रास्ता भी नहीं मिले तो ये वृंदावन ऐसा है कि यहां पर जो आ जाए फिर उसको फिर वापस निकलने का रास्ता नहीं मिले तो ये भलाट भी है आठवीं माने जहां घूमता ही रहे जहां की लीला माधुरी निरंतर निरंतर भोर भोरा करके रखे मोहित करके जहां की लीला माधुरी रखे सदैव प्रकट स्थल रहो बल्ल भी भाव यह प्रकटतर श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत प्रकट होकर के विराजमान ठाकुर तो अनेक अनेक जगह सब जगह प्रकट है परंतु वृंदावन में प्रकट होकर के और ज्यादा प्रकट होकर के विराजमान है यहां पर श्री प्रभु अत्यंत उदारता के साथ में अत्यंत अत्यंत प्रकट होकर के विराजमान है प्रकट तर रहो बल्लभी यहां पर जो एकांत लीला है रह लीला वह रह लीला अत्यंत अत्यंत विराजमान है ऐसे रहो बल्लवी एकांत मिलन की जो बल्लवी गोपीगण है उन गोपीगणों के भाव भव्य गोपीगणों के भाव के कारण यह परम परम भव्य है श्री ब्रजगोपी कारगणों की सेवा का जो भाव अब गोपीगणों का भाव क्या है सारी गोपी का हमारे भ्रज का जो भाव है वो मुख्य भाव है तत्सुखी भाव लाल के सुख में ही सुख का अनुभव करना तो गोपियों का जो तत्सुखी भाव है उसके कारण शिव वृंदावन अत्यंत अत्यंत भव्य होकर के विराजमान है यहां पर भव्यम भूतम भव्याय शिव वृंदावन की जो स्थिति है यहाँ का जितना भी भूत जितना भी संपत्ति है वह प्रेम के लिए है भूतम भव्याय है भव्यम भूताय नहीं है जो सुख या कार्य किए जा रहे हैं उनके कारण पुनः जन्म मिले ये वो स्थिति नहीं है तो अन्य जो कर्मकांड कांड है उनमें जो भव्य है जो साधन मिले हैं वो भूताय है। नए जन्म देने के लिए है जन्म बंधन संसार बंधन को देने के लिए है परंतु तो शिव वृंदावन की स्थिति यह है कि वृंदावन भूतम भव्या है यहाँ भूत जितने भी वस्तुएं हैं वे सब श्री मदन मोहन की सेवा के लिए और किसी दूसरे के लिए नहीं है ऐसी परम परम दिव्य शिव वृंदावन की जो भूमि है वो वृंदावन की भूमि विराजमान है तो वृंदाट अभ्याम आवृदा तो ट्याम सदैव प्रकट स्तर रहो बल्ल भाव भव्या एकांत भाव जो है वो एकांत भाव को प्रकट करने वाला है शिवनावन में एकांत भाव परम प्रकट हो रहा है और भाव भव्य श्री ब्रिज गोपीकार जो है उनके भाव से शिवनावन अत्यंत अत्यंत भव्य है अब बल्लवी शब्द देकर के एक संकेत और दिया जा रहा है कि दुर्लभता और व्युमानता पूर्वक रस की प्राप्ति यहां हो रही है बल्लवी का तात्पर्य कोई बल्लभ माने गोप की जो स्त्री है वे दुर्लभता पूर्वक और सारी मर्यादाओं को लोकवेद की मर्यादाओं को तोड़ करके श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कर रही है और ये वायुमानता और दुर्लभता भाई। इन तीन भावों के कारण वाली माने रोकटोक दुर्लभता माने शाम सुंदर बड़े रेयर हैं मिल नहीं रहे हैं कठिनाई से मिल रहे हैं और भाई तो ये दुर्लभता वाली और भाई ये तीन जो भाव हैं ये बल्लवी भाव में विराजमान गोपी भाव में विराजमान है उन गोपी भाव गोपियों के साथ रहा। में रहा एकांत में छिप करके मिलना श्री श्याम का है स्पष्ट रूप से ये जो उपासना पद्धति है ये उपासना पद्धति परमस पदे की उपासना पद्धति है रह और बल्लवी रह बल्लवी भाव के द्वारा ये कहीं संकेतित भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दुर्लभता पूर्ण पर भाव है उस पर भाव वारेमारता के साथ में श्री श्याम के साथ में ये गोपीगढ़ विराजमान है और उनके भाव भव्य उनका जो दिव्य भाव है उनके कारण श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत भव्य होकर के विराजमान है ये ऐसी भाव भव्य ये श्री राधारानी का विशेष हो गया वृंदावन में कोई भाव भव्या श्री राधारानी विराजमान है भावों के कारण परम भव्य है जहां पर भूतम भव्या वृंदावन की जितनी भी संपत्ति है वो भव्य के लिए है वा सेवा के लिए है संपत्ति पाकर के भूत या जन्म या भोग प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है यहां पर सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है तो संकेत में जैसा अभी अभी कहा कि मीमांसा कर्मकांड ये सब शरीर जो मिला है इस शरीर के सुख भोगने के लिए हमें जो भव्य मिले हैं पुण्य मिले हैं वो पुण्य शरीर के भोग को भोगने के लिए तो ये मुख्य लक्ष्य नहीं है मुख्य लक्ष्य होना चाहिए भूतम भव्याय जो मिल रहा है उसका श्री प्रभु की सेवा के लिए हम प्रयोग करें भव्य भूताय नहीं बल्कि भूतम भव्याय ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तो वल्लवी भाव भव्या श्री वृंदावन भव्य भावों से युक्त होकर के विराजमान ऐसे भव्य भावों वाली श्री राधारानी विराजमान है भक्ता नाम हृदय मधुर रस सुधा स्पंद स्पंदा और श्री राधरानी कैसी हैं कि भक्तों के हृदय हृदय रूपी सरोज में कमल में मधुर रस सुधा से जिनके चरणारविंद मधुर रस सुधा का संदन करने वाली है टपटाने वाली है भक्तों के हृदय में अपने मधु माधुर्य का जो वर्षा करने वाली है भक्तों के हृष्वरोज में भक्तों के हृष्वरोज सूख रहे हैं अभी परपक्कव नहीं हुए हैं, परंतु श्री राधानी अपने मधुर रस सुधा की सन्नी मधुर रस सुधा की वर्षा करने वाली होकर के विराजमान है तो जिनके चरणारविंद भक्तों के हृदज में मधुर रस की वर्षा करने वाले हैं हृदय में यदि कहीं कोई आनंद होगा हृदय का आत्मा आनंद तो हृदय यदि त्रिगुणात्मक मायक है सत्युगुणात्मक है तो उसका मकरंद भी सतुगुणात्मक होगा परंतु श्री राधा ने जब कृपा करके अपना दास सुख देंगी तो राधानी स्वयं है चिन्हमय इसलिए भक्ति सुख वह चिन्हय सुख होगा तो भक्तों के हृदय में श्री राधानी के चरण कमलों के भक्तों के हृदय कमल में राधानी के चरण कमलों के कारण जो माधुरी की प्राप्ति होगी वो माधुरी की प्राप्ति अद्भुत होगी तो संदार विंदा श्री राधानी के चरणार विंद भक्तों के हृदय हृदय कमल में मधुर रस की सुधा का स्थापन करने वाले हैं मधुर रस का की वर्षा करने वाले होकर के विराजमान हैं अर्थात भक्तों के हृदय में तो जो आनंद था वह त्रिणात्मक आनंद ही था परंतु श्री राधा की कृपा के द्वारा जो दास्य का आनंद मिला वह दास्य का आनंद गुणातीत आनंद है वह से पड़े चिन्मय आनंद है वो चिन्हमय आनंद जहां विराजमान है भक्तों के हृदय सर हृदय कमल में श्री राधा के चरण कमलों से जो आनंद प्राप्त हुआ वह अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसा सांदानंदाकृति ही श्री राधे का सांद्र आनंद की आकृति होकर के विराजमान है अर्थात जो आल्हा शक्ति है उसमें ज्ञान की शक्ति मिली और आह्लादनीय ज्ञान की जो शक्ति थी उसमें संघनी शक्ति मिलकर के घनी भूत आनंद विग्रह महाभाव विग्रह होकर के श्री राधारानी विराजमान हुई तो सांद्र सांद्रनंदाकृति सांद्र आनंद की आकृति होकर के श्री राधारानी विराजमान हुए हैं सांद्रानंदाकृति का मतलब है कि राधारानी स्वयं महाभाव रूप है अब भाव का कोई स्वरूप नहीं होता उसमें एक गुण दो गुण और आए भाव जो आनंद है उस आनंद में दो गुण आए एक गुण तो आया कि उसमें अपने आप को प्रकट करने की शक्ति आई ज्ञान ज्ञान की शक्ति आई चित शक्ति आई और दूसरा अपने आप को कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त करने की शक्ति भी आई आनंद जो है हमारी तीन इंद्रियां है हमारे शरीर में हमारे पास में एक है अंतकरण तो अंतकरण के द्वारा भोग्य तो आनंद है आनंद अंतकरण के द्वारा भोग क्या है मन के द्वारा भोग क्या है परंतु वह ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों का भी विषय बने ज्ञानेन्द्रियों का विषय बनकर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको उनके माधुर्य का उनके शब्द का उनके स्पर्श का उनके रूप का उनके रस का उनके अभामत का उनके प्रसाद का हम सेवन कर सके तो यह हो गया ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्रियों का विषय बनना तो श्री राधा रानी ज्ञानेन्द्रियों के विषय में बनेंगी तब जब कि वे भ्रष्वान नंदनी के रूप में हमको दर्शन देंगे केवल आल्लाद रूप में हैं, तो वे ज्ञानेन्द्रियों की विषय नहीं और की बनेंगी और कर्मेंद्रियों की विषय भी नहीं बनेंगी कर्मेंद्र की विषय बनेंगी तब जब हम राधा रानी के दासी बन जाएंगे तो आनंद अंतकारण का विषय तो था परंतु वह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का विषय बनेगा तब जब कि वह साकार होकर के विराजमान होगा निराकार रूप में आनंद ज्ञानेंद्रियों द्यानें का विषय है द्वारा द्वारा कहते हैं कि निराकार रूप में जो आनंद है वह अंतकारण का विषय होता है परंतु जब वह साकार होकर के विराजमान हो जाता है तो वह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का भी विषय बन जाता है तो उनकी पूर्णता तभी है जबकि मूलतः वे साकार होकर के ही विराजमान है निर्गुण से सगुण होकर के वे नहीं बनी बन इसलिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया सांद्र आनंदाकृति सांदानंदाकृति श्री राधारणी सांद्र माने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग्य जो आनंद है उस आनंद की मूर्तमान स्वरूप होकर के विराजमान हुई जब वे मूर्तमान होकर के विराजमान हुई तब वे ज्ञान की और तब वे ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की दोनों की भी भोग्य विषय बनी अन्यथा आनंद जो है वो अंतकरण का मन बुद्धि चित इनका विषय तो था परंतु तो वह ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रियों का विषय बनने के लिए उस आनंद को कहीं ना कहीं आकार रूप में सामने प्रकट होना पड़ेगा तो जब श्री राधा ने आकार धारण करके किशोरी भूष्वान मंदिर बनकर के सामने प्रकट हुई तो वे केवल अंतकरण की मन बुद्धि चित्र अहंकार के आनंद की विषय नहीं थी मन के आनंद की विषय नहीं थी बल्कि वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको भी भोगने के विषय बनी और हाथ से चरणों से वाणी के द्वारा उनकी सेवा करने का कर्मेंद्रियों के द्वारा भी सेवा करने का विषय बनी इस तरह से वे सांद्र आनंद होकर के विराजमान सांद्र आनंद होकर के जब विराजमान हुई तो श्री प्रिया जी वे उनका जो महाभार स्वरूप है वो महाभार स्वरूप सामने प्रकट होता है इसलिए वैष्णवाचार्य ने कहा कि स्नेह रूपी उद्वर्तन और लगा करके कारुण्यमृत लावण्यामृत और माधुर्यामृत तीन स्थानों को करके शिराधरानी विराजमान हुई अर्थात जो स्नेह है जो अंतकरण का विषय था वो आव अंतकरण का विषय नहीं रहा वो ज्ञानी और कल का विषय भी, भी बन गया तो जो स्नेह था सखियों का किशोर जी के प्रति जो स्नेह था उसमें जब संधिनी शक्ति भी मिल गई आल्हा शक्ति थी ही और उसमें संबित माने ज्ञान शक्ति भी आ गई परंतु तो ज्ञान और आनंद होने से ही काम चला उसमें जब संधिनी शक्ति मिल गई तो वही श्री निकुंज मंदिर में सुगंधी अतर बन गई yeah, yeah. जो सखियों का स्नेह था और जिसमें ज्ञान था उसमें जब संधिनी शक्ति के द्वारा उसका प्रकाशन हुआ तो वो जो स्नेह था वही सुगंधी अतर बन गया जिस अतर से जिस सुगंधी तेल से श्री प्रिया जी इनके उद्वर्तन किया जा रहा है टना किया जा रहा है अर्थात वह सुंदर कहीं चून कहीं चिरोजी सुगंध तेल हल्दी जो बादाम इनको मिलकर के जो ओटना बनाया और उस ओटने को श्री दासीगण ये श्री जी के श्री अंग के ऊपर जब लगा रही हैं और जब ओटना करके उसे दूर कर रही हैं। ओटने की स्थिति यह है कि ओटना लगाया भी जाएगा उसको दूर भी किया जाएगा ज्ञान को कहा गया है ओटना और भक्ति को कहा गया है चंदन ओठने को लगा करके ओठने को धो दिया जाता है ज्ञान साबुन है जिसको लगाने के बाद में ज्ञान का त्याग हो जाता है ज्ञान की वृत्ति भी चब हो जाती है परंतु भक्ति चंदन है चंदन को धोया नहीं जाता है दोनों में अंतर है तो जहां पर तो भक्ति और ज्ञान दोनों एक चीज हैं परंतु दोनों एक होने पर भी भक्ति के विषय में कहा गया कि भक्ति है चंदन परंतु ज्ञान जो है वो है ओटना जिसको लगा करके उसको वो मेल को भी धोएगा साथ के साथ में वटने को भी धो दिया जाएगा दोनों को धो दो दिया जाएगा तो श्री प्रिया जी यहाँ पर स्नेह रूपी जो भाव था जो अंतकरण का विषय था वही ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का विषय बनकर के कहीं सुंदर उभटन बन करके चिरोजी का बादाम का कहीं जो चून है हल्दी उनका कहीं उभटन बना और उभटन उसको सखीगणों ने लगाया और लगा करके उसटने को दूर किया फिर कारुण्यमृत लावण्य अमृत और माधुर्यृत तीन स्नान किए गए तो जो करुणा लावण्य और ये केवल अंतकरण के द्वारा भोगने की अंत इंद्रियों के द्वारा भोगने की वस्तुएं थी वे ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के मानव तीन स्नान बन गए शुरू शुरू में धारा का स्नान हुआ माने गंगा सागर से झारी से धार डाल करके स्नान कराया गया प्रथम स्नान फिर दोबारा जो घड़ा है उस घड़े से स्नान किया गया फिर दोबारा जो है उससे स्नान किया गया ये स्नान की तीन पद्धति हैं। सामान्य में भी स्नान तीन बार में किया जाता है एक बार शरीर को गीला किया जाता है फिर शरीर जो है उसको कहीं मर्दन किया जाता है फिर तो मर्दन करने के बाद में फिर जल जो है उनकी जल की पूरी फोहार उनके द्वारा पूरी धारा उनके द्वारा स्नान किया जाता है तो तीन स्नान ऐसे ही किशोरी जो तीन स्नान करते हुए विराजमान होती हैं और माने करुणा लावण्य और माधुर्य यही सन्धनी शक्ति से युक्त होकर के कभी झाड़ी की धारा बन करके, कभी कलश बन करके और कभी सहस धारा बनकर के श्री प्रिया जी को स्नान कराते हुए विराजमान होते हैं फिर श्री अंग अंगोच्छ करके श्री प्रिया जी लज्जा रूपी साड़ी धारण करती हैं, है लज्जा एक भाव था उस लज्जा भाव जो कि मन का एक भाव था अंतकरण का एक भाव था वही कहीं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय बन करके साड़ी बन करके जब विराजमान हुआ तो साड़ी को धारण करके विराजमान हुई तो महाभारत स्वरूप शिवप्रिया है सांदानंदाकृति सांद आनंद की आकृति होकर के शिवप्रिया जी विराजमान है फिर शिवप्रिया जी ने मान रूपी कंच धारण की अभिमान जो मान है मान का भाव सारे सदा प्रिया जी में विराजमान है सीधे मुंह तो श्याम सुंदर से कभी बात करे ही नहीं सदा टेढ़ी बोले रस की प्रीति ऐसी है कि जहां पानी गहरा होता है वहां भवन पड़ती ही पड़ती हैं ऐसे ही शिव प्रिया जी का बोलन वह मान से युक्त होकर के ही सदा विराजमान है प्रेम के अधिकता में तो जहां श्री मनमोहनलाल की जय तो जहां मान की कंचुकी धारण करके अनुराग के ओरनी ओल ओर करके अनुराग की जो ओल्नी है उसको धारण करके तो अनुराग ही संघनी शक्ति से युक्त होकर के वस्त्र बन गया जो भाव था केवल जो भावना में अनुभव करने की जो वस्तु थी मन के द्वारा वही सेवा की एक उपकरण बन करके विराजमान हो जाए तो के अनुराग्य होकर के प्रीति का अथरोटा धारण करके अथरोटा माने अंतर्वस्त्र प्रेम जो है वही ही अंतर्वस्त्र होकर के जहां विराजमान है उनको धारण करके जो अतरो अतर में डूबा हुआ जो कंचुकी की अतर में डूबी हुई होकर के विराजमान है सखी का प्रणय वो ही शिव प्रियाजी के लिए चंदन बन जाए उस चंदन को धारण करके सौंदर्य रूपी कुंकुम लगा करके माने सौंदर्य जो था उसमें संधनी शक्ति मिलकर के वही कुंकुम बन गई नहीं तो सौंदर्य जो है उसका वो भाग्य से होगा सौंदर्य ही कुंकुम बनकर के विराजमान तो सौंदर्य का कुंकुम बनकर के रूपी धम्मिल जो बैनी वो बनकर के राग रूपी तांबुल को खा करके प्रेम कौटल्य रूपी कजल लगा करके शिवप्रिया जी में जो प्रेम की कुटिलता है प्रेम का जो टेरापन है वही संधनी शक्ति से मिलकर के कजरोटा में काजल बन गया और उसको ही आंख में धारण करके शिव शिवप्रिया जी विराजमान हो गई तो वस्तु जो एबस्ट्रैक्ट थी वो कंक्रीट बन गई तो संधिनी शक्ति किसी वस्तु को संधिनी शक्ति की विशेषता है कि वह किसी भी वस्तु को अंतकरण के विषय की अपेक्षा अंतकरण के साथ में वह ज्ञानेन्द्र और कर्मेंद्रिय का विषय बना दे का विषय बना रहेगा तो वो निर्गुण बना रहेगा आनंद है परंतु निर्गुण है परंतु सगुण बनाने के लिए वह कहीं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का विषय बनना चाहिए और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का विषय बनाने वाली वस्तु जो है वह संधिनी शक्ति है तो कानों में नाम श्रवण रूपी औत्सुक्य मोटाइथ उसको ही तातंक के रूप में अभिथा रूपी घूंघट धारण करके किल किंचित आदि बीस आभूषणों को धारण करके गर्व मान रूपी शैया के ऊपर बिबुक रूपी शैया के ऊपर बिबुक माने मिलन काल में प्यारे के द्वारा दी गई सामग्री का अनादर करना शास्त्र माला दे रहे हैं नहीं लेना हमको जरूरत नहीं है प्यारे की दी गई वस्तु का अनादर करते हुए जहां विराजमान हो प्रेम वैचित्र रूपी हार का पदक धारण करके हाव भाव हेला रूपी हार को धारण करके इच्छा रूपी सखी का हाथ पकड़ करके शिवप्रिया गर्व रूपी पर्यंक के ऊपर विराजमान है तो जितने भी भाव हैं जो एब थे जिनका कोई रूप नहीं था वे भाव ही मूर्त बनकर के विराजमान प्रिया महाभाव होते हुए भी वे प्रिया बन करके विराजमान हो जाती हैं यह अपूर्व विशेषता है श्री रघ गोस्वामी ने प्रेम मरंद स्त्रोत्र इसमें श्री प्रिया जी के महाभार स्वरूप का वर्णन किया महाभार स्वरूप आशीर्वादिका हैं और प्रेम स्त्रोत्र में उसका वर्णन किया गया इस प्रेमरंद स्त्रोत्र का कहीं मुक्ता चरित्र में भी प्रयोग किया गया उस वो, वो वहां पर भी दिया गया बुद्ध। और अलग से भी श्री स्तवावली में प्रेम संकलित है और प्रिया महाभार स्वरूपा है। कैसे हैं जो भाव थे वे ही संधनी शक्ति से युक्त तो होकर के जब आभूषण बनते हैं तो वे अंतकरण के विषय ही नहीं रहते हैं बल्कि वे ज्ञानेन्द्रीय ज्ञानकरण और जो कर्मेन्द्रिया उन कर्मेंद्रियों के विषय बन जाते हैं तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्री और इन तीनों इंद्रियों, तीनों प्रकार की इंद्रियों के विषय बनकर आनंदा कृतिर न श्री राधिका सांद्र आनंद की आकृति होकर के विराजमान है तो नव नव प्रेम लक्ष्मी अमंदा ऐसी नव नव प्रेम की लक्ष्मी रूप श्री राधिका हमारे आंखों के सामने मुझ दासी की आंखों के सामने इस मंजरी की आंखों के सामने हे श्री किशोरी जो आप स्फुर्त हों आप कृपा करके मुझे अपनी सामिप्य सेवा प्रदान करें केवल की सेवा से काम नहीं चलेगा ये दासी केवल की सेवा से साष्ट्रीय सेवा को प्राप्त करके केवल सारूप्य सेवा को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होगी जब तक सामिप्य सेवा नहीं मिलेगी तब तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा मुझे कृपा करके अपनी स्वामी सेवा प्रदान करें। तो शिव प्रिया जी की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं शिवप्रिया जी कैसी हैं? दोबारा सुन लें कालिंदी कूल कल्पत यमुना जी के किनारे के सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले ये वृंदावन के वृक्ष हैं संतगढ़ कहते रहे परम पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास महाराज का कहते थे कि हम वृंदावन में आए किसी सेठ से ठाने के भरोसे नहीं आए हम यहां पर आए हैं वृंदावन के इन वृक्षों के भरोसे सामने जो वृक्ष थे उन वृक्षों ओर संकेत करके देते हम इन वृक्षों के भरोसे आए हैं ये हमारे यजमान है ये हमारे रक्षक है इनके भरोसे आए किसी सेठ से ठाने के भरोसे नहीं आए कोई फाइल लेकर के नहीं आए हैं इनकम टैक्स के अपने पास में लेकर के वृंदावन आए हो और ब्याज खाएंगे ऐसा नहीं है हम आए हैं इनके भरोसे हम इनके आश्रित होकर के आए हैं वृक्षों तो कालिंदी कुल कल्पक इसीलिए इनको कल्पत कहा गया वृक्षों ऐसे कल्पतों का जो निलय अपूर्व जो कुंज उनमें सत्केर कंदा श्री राधानी कैसी हैं केली की कल्ल रूप है केली की मूल होकर के विराजमान है राधानी का एक विशेष लूंगा राधा रानी श्री वृंदावन की निकुंज की केली की कंड माने बीज होकर के विराजमान है बीज से जैसे वृक्ष बनेगा ऐसे श्री राधा के हृदय की अभिलाषा से जितनी भी लीलाएं वे सामने प्रकट होंगी और राधानी कैसी हैं? वृंदा कव्यांश सदैव प्रकट सर रहो बल्लमी भाव भव्या श्री वृंदावन में सदा स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाली रहो वल्ल माने परकिया गोपी भाव उनमें छिप छिप करके रहा छिप छिप करके शाम सुंदर से मिलने वाला जो भाव है उस भाव के कारण जो श्री राधारणी अत्यंत अत्यंत भव्य हैं और यह परकिया भाव केवल प्रेम का ज्ञापक नहीं है बल्कि प्रेम का हेतु भी है हेतु और ज्ञापक दोनों है श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी ने ने कहा कि प्रेम कारण नहीं है कारण नहीं है वह केवल प्रेम की महिमा को दिखाने का एक फैक्टर है एक हेतु है परंतु श्री विष्णा जी ने कहा कि नहीं वह प्रकट करने का ज्ञापक मात्र नहीं है महिमा को बल्कि वह महिमा का कारण भी है वह उसका उसको बहाने वाला कारण होकर के भी विराजमान है और वह उसका मूल भी होकर के विराजमान है उसको सपोर्ट भी करने वाला है और उसका मूल होकर के भी विराजमान तो दोनों वस्तुए उद्दीपक होकर के भी विराजमान है और वह उसका कारण होकर के भी फैक्ट होकर के भी वो विराजमान है इंफ्लेमर होकर के भी विराजमान है और वह उसका फैक्टर हो करके भी विराजमान है दोनों वस्तु विराजमान है भक्त नाम सरोजे मधुर सिंध रसादा भक्तों के हृदय कमल में श्री राधानी जब अपने चरणार विंद के मधु को संचित करती हैं तब तो भक्त चिन्मय आनंद को प्राप्त करता है अन्यथा चिन्मय आनंद की उसको प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि मन भी सात्विक है मन भी त्रिगणात्मक है परंतु भक्ति गुणातीत है तो श्री भक्ति कृपा करके श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से दीक्षा विधि से भक्ति के हृदय में कहीं स्थापित हुई शक्ति का संचार हुआ शक्ति सं्यपात दीक्षा को कहा गया शक्ति सं्यपात श्री प्रिया जी की जो सामर्थ्य है उसका श्री गुरुदेव के माध्यम से भक्ति के हृदय में सं्यपात हो रहा है ये दीक्षा भी दी है दीक्षा विधि दी को शैव दर्शन में भी और वैष्णव दर्शन में भी कई शक्ति संत के रूप में किया गया कि चिन्मय वस्तु वह भक्ति के हृदय में स्थापित की जा रही है वो केवल सात्विक नहीं हैं, है बल्कि वह गुणातीत है चिन्मय उसका स्थापन किया जा रहा है ऐसी सांद्रनंदाकृति श्री राधिका सांद्र आनंद की आकृति होकर के विराजमान है अर्थात श्री राधिका में जो आनंद था वे महाभार स्वरूप होकर के विराजमान और महाभाव यह विषय था अंतकरण का मन का परंतु तो केवल मन का विषय नहीं रहे वह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का भी विषय बन जाए ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विषय बनने के लिए जब वह संधिनी शक्ति से युक्त होकर के विराजमान होगी तो वह मूर्तिमती होकर के श्री किशोरी विश्वान नंदिनी राशेश्वरी होकर के वृंदावनेश्वरी होकर के श्री श्याम सुंदर की परम प्रिया बन करके वे विराजमान होंगी ऐसी सांद्र आनंद आकृति वाली आकृति नहीं मिली आकृति मिलेगी संघनी शक्ति से आकृति वाली वे श्री राधिका नव नव प्रेम लक्ष्मी अमंदा जिनमें अमंद माने पर्याप्त मात्रा में नव नव प्रेम लक्ष्मी विराजमान है वे श्री राधिका स्फूरतू मेरे हृदय में हे श्री किशोरी जू कृपा करके इस दासी के हृदय में आप स्फुरित हो मेरे पास में कोई साधन नहीं है केवल दो ही साधन हैं एक है किम और दूसरा कदा किम और कदा इन दो साधनों से आप मेरे हृदय में स्फुरित हो मेरे हृदय में लोभ उत्पन्न हो राधा भक्ति के चार पाए पन्न हो गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण कर लिया अब कृपा काम करेगी दो जो प्रारंभिक वस्तुएं थी वो मैंने कर ली लोभ और अनुगत्य अब अनुगत्य के बाद में तीसरी वस्तु है कृपा वो कृपा दो रूपों में प्रकट होगी किम और कदा क्या ऐसी दुर्लभ वस्तु मुझे मिलेगी और कदा का मतलब है मैं तो परम परम अपराधी हूं अपराधी को भी क्या ये दो वस्तु मिलेंगी तो किम में दुर्लभ वस्तु उसकी मैं कामना कर रहा हूं ये किम का भार और कदा में एक अपराधी को भी अयोग्य को भी तुम्हारी कृपा या महारत्न उपलब्ध करा सकती है मेरे अपने बस की बात नहीं है कि मैं उस कृपा का अर्जन कर सकूं यह कृपा के द्वारा ही प्राप्त होने वाली है आपकी कृपा ही इसको प्राप्त कराने वाली है तो कि मौका? इन दो शब्दों को लेकर के मैं आराधना करूं तब अपना चौथी जो वस्तु है वो है निज का स्वरूप मेरा स्वरूप है कि मैं श्री प्रिया जी की अष्ट जो युथेश्वरी हैं, ललता विशाखा इत्यादि जो मुख्य सखी उन मुख्य सखी में किन्नी एक सखी श्री विशाखा जी उन विशाखाजी श्री तुंग विद्या जी विशाखाजी किसी एक सखी ललता इनका अनवृत ग्रहण करके जो वहां पर प्रिय सखी विराजमान हैं श्री वृंदा श्री यमुना रूपी सखी श्री वृंदा रूपी प्रिय सखी उनके अनुर जो प्राण सखी हैं मंजरी हैं श्री रूप मंजरी रथ मंजरी जो नित्य मंजरी है नित्य सर, नित्य स्वरूप है उनके अनुत होकर के एक नित्य सखी के रूप में साधन सिद्धा सखी के रूप में मैं जी में पहुंची हूं मैंने आश्रय की किया श्री रूपमंजली जी का रूपमंजली जी ने आश्रय किया हुआ है श्री वृंदा देवी जी का श्री वृंदा देवी जी ने आश्रय किया हुआ है श्री विशाखा जी का और विशाखा जी का आश्रय करके श्री युगल की सेवा करते हुए मैं विराजमान हूं ऐसे में कब आपकी सेवा करते हुए नव नव प्रेम लक्ष्मी अमंदा अमंद जो प्रेम लक्ष्मी है उसको प्राप्त करते हुए विराजमान होंगी आगे कह रहे हैं शुद्ध प्रेमयिक लीला निधि हमारी श्री किशोरी जी कैसी है उनका वर्णन कर रहे हैं कि शुद्ध प्रेमयिक लीला निधि और कैसी है आहाह महातंकमक स्थिते चो प्रेष्ठे बुभ्रत पदभ्र स्ुर तु अतुल ने माधुरी मूर्ति विराजित पद कोषमा और कैसी हैं माधुरी माधवे न श्री राधा और कैसी हैं है माधाम मृत रस भदते कचे मुझे शे अपने दास में सिंचित करेंगी सब प्रिया जी के विशेषण हैं प्रिया जी का एक विशेषण भी प्रिया जी कैसी हैं शुद्ध की लीला निधि शुद्ध प्रेम की लीला की निधि है शुद्ध प्रेम की लीला की निधि होने का मतलब है कि जहां अन्यभिलाषता नहीं है शुद्ध का तात्पर्य है भोग मोक्ष की अभिलाषा का त्याग करके ज्ञान और कर्म से कभी भी आवृत्त नहीं हो रहा है ऐसा जो कृष्णानुशीलन कृष्ण की सेवा उस कृष्ण की सेवा में बेसदान विराजमान बे कृष्ण की सेवा का नाम है कृष्ण के लिए की गई तीन प्रकार की चेष्टाएं उनका नाम है भक्ति भक्ति माने चेष्टा कैसी चेष्टा वो तीन प्रकार से की गई अंतकरण के द्वारा भाव रूप चेष्टा फिर शरीर के द्वारा की गई विभिन्न उपकरण की सेवा और ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा की गई ठाकुर की माधुरी के, के आस्वादन की सेवा चेष्टा तो तीन प्रकार की चेष्टा हाथ से मंदिर की सोंगनी देना चरण से वृंदावन की परिक्रमा करना यह हो गई वाणी के द्वारा उनके गो का गायन उंगली के द्वारा उनकी माला का जप ये हो गई कायिकेष्टाएं यह भी भक्ति के भक्ति माने चेष्टा अनुकूल कृष्ण अनुशीलन माने चेष्टा तो हाथ के द्वारा हाथ इंद्री ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्री इनके द्वारा की गई चेष्टा ये हो गई कहीं कायिक और कायिक वाचक मानसिक ये चेष्टाएं हो गई इंद्रियों की चेष्टा फिर दूसरी जो चेष्टा हुई वो हुई कहीं अंतकरण जो है उन अंतकरण के द्वारा की गई चेष्टा अर्थात श्री राधा के प्रति प्रेम का भाव ये मेरी स्वामी है मैं इनकी दासी हूं इस भाव को कहीं स्थापित ये भाव रूप चेष्टा तो चेष्टाओं के दो स्वरूप बनती <laughs> एक भाव रूप चेष्टा जिसको भाव कहा गया और दूसरा भजनम भक्ति माने शरीर की चेष्टा तो तीनों इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टा कभी उपकरण के द्वारा सेवा कर रहे हैं कभी उपकरण नहीं है तो उस समय मन के द्वारा सेवा करें। के द्वारा से कर रहे हैं मन के द्वारा ही ठाकुर जी का हीरा पन्ना से श्रृंगार कर रहे हैं है कुछ नहीं ठन ठन पाल पर मन के द्वारा सेवा की जाती तो ये, ये वो भी सेवा है उतनी ही श्रेष्ठ सेवा है मानसि सा पर मत श्रेष्ठ सेवा होकर बिराइ तो कार बाचिक मानसिक ये तीनों प्रकार की सेवाएं और इनके बाद में फिर भारूप सेवा ठाकुर के साथ में एक संबंध जोड़ करके उनकी सेवा करना ये दो हो गई भक्ति दो प्रकार की चेष्टाएं हो गई भक्ति अब ये चेष्टाओं की जो तटस्थ विशेषता है वो है जहां पर अन्य अभिलाषता शून्यम न भोग की इच्छा न मोक्ष की स्थाय इच्छा है अंध्या ज्ञान कर्माद्य नावृतम इसका मतलब है कि ज्ञान और कर्म इनके इनसे वो अनावृत है भक्ति के द्वारा किसी को बैकुंठ मिल गया किसी को चिन्मय देह मायातीत देह मिल गया माया से निवृत्ति हो गई और माया से निवृत्ति होने पर उसने भक्ति छोड़ दी खत्म मामला सत्यानाश दूर उसको कहेंगे ज्ञान से आवृत्त होना अब तो हम ब्रह्म हो गए अब हमको सेवा की क्या जरूरत है भक्ति नाम का हमने आश्रय लिया था पर नाम से हमको मुक्ति मिल गई अब हमको नाम की क्या आवश्यकता है फल मिल गया तो अब उठा करके हम नाम को एक तरफ पंदा दिया बहुत छुट्टी हुई अब तो हम ब्रह्म हो गए तो ये हो गया ज्ञान से आवृत्त होना ऐसे ही कर्म से आवृत माने वैकुंठ के सुंदर भोग संपत्ति हमको मिल गई अब भोग संपत्ति मिल गई अब हमको भक्ति की क्या आवश्यकता वैकुंठ मिल गया वैकुंठ की भोग संपत्ति मिल रही है अब हमको भक्ति की क्या जरूरत है बैकुंठ बैकुंठ में पहुंच गए विमान मिल गया ये मिल गया वो मिल गया सब कुछ मिल गया सुंदर मिल गया सुंदर शरीर मिल गया बस अब भक्ति की क्या आवश्यकता तो वहां पर कर्म से आवृत हो गई तो न भक्ति कर्म के फल स्वर्ग को प्राप्त करके समाप्त होती है न ज्ञान के फल मोक्ष को प्राप्त करके भक्ति समाप्त होती है इसलिए भक्ति ज्ञान और कर्म से अनावृत है ज्ञान और कर्म से रहित नहीं है अनावृत कहा मन ज्ञान और कर्म भक्ति को कहीं दबाते नहीं है सप्रेस नहीं करते हैं बल्कि ज्ञान और भक्ति ज्ञान और कर्म ये भक्ति में सहायक होकर के भक्ति के अंग बनकर के विराजमान है इससे ज्ञान कर्म से अनाबद्ध। तो अन्य भी लास्टा शून्य है माने भोग मोक्ष की इच्छा नहीं है और भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर भक्ति छूट जाती हो उनसे आबद्ध हो जाती हो ऐसा भी नहीं है भक्ति निरंतर निरंतर बनी रहेगी और भक्ति ज्ञान और कर्म इनके द्वारा भक्ति बढ़ती हुई चलेगी ऐसी जो अनुकूल चेष्टा है चेष्टा अंतकरण रूप में भाव रूप और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रीय कायिक वाचक और मानसिक इन तीन रूपों में वो चेष्टाएं कहीं शारीरिक होकर के विराजमान रहेंगी ऐसी चेष्टाओं का नाम भगवत भक्ति है वो भक्ति कृपा करके हमको प्राप्त हो शुद्ध शुद्ध प्रेम एक तो लीला शुद्ध प्रेम में अटक गए शुद्ध प्रेम का मतलब हुआ कि ज्ञान कर्म से अनावृत जो भक्ति जिसमें प्रिया लाल का सुखीय एकमात्र कारण है ऐसी लीला निधि ऐसी लीला की निधि श्री राधा रानी है राधा रानी का विशेष राधा रानी कैसी शुद्ध प्रेमिक लीला निधि शुद्ध प्रेम ज्ञान कर्म से अनावृत जो कृष्ण की सेवा उस सेवा की निधि रूप होकर के श्री राधा रानी विराजमान है और उनकी जितनी भी चेष्टाएं हैं उनका नाम ही है लीला लीला माने लीला का चारो विक्रीडा शाम सुंदर को भी मोहित करने वाली चेष्टा उसका नाम है लीला ऐसी लीला वहां पर विराजमान है ऐसी श्रावानी अब राधरानी दूसरी कैसी हैं उनका दूसरा विशेषण अह महातंक मंत महातंक अंक स्थितिचो प्यारे की लड़लड़ी लग कुंज में विराजमान है अंक में विराजमान है परंतु तो, अंक में विराजमान होने पर भी जो महाआतंक आतंक जिनमें ब्रह का आतंक प्रकट हो रहा है अर्थात प्रेम वैचित्य दशा मिलन में भी बिरह की दशा उनका अनुभव कर रही हैं और सोहरे के रूप में फिर श्याम सुंदर की लीला का स्मरण कर रही हैं आह प्यारी मेरी ऐसी सेवा करें मेरी ऐसी सेवा करें ऐसी सेवा करें बृन्ा में कहीं नया फूल आए मुझे हाथ पकड़ करके ले जाए बोले देखो ये लता कैसी आज इसमें प्रथम पुष्प आया है ऐसे आनंदित हो रहे तो ये जो श्याम सुंदर को शिव प्रिया जी को जैसे प्यारे को सुख मिले सुहाए और उनके हृदय में जो उल्लास हो उस सेवा के उल्लास को से युक्त होकर के भी विराजमान तो यहां पर अह माने अह महा आतंक जिनमें महाविह कु हो कब अंक जब प्यारे के गोदी में विराजमान हैं लल्लड़ी कुंज में विराजमान हैं उस समय भी जिनमें अपूर्व आनंद विराजमान हो रहा है विभ्रत पद पदभ्र श्री प्रेष्ठ ृष्टश वृंदावन में पृष्ठ माने परम प्यारे वृंदावन तो में पद पदभ्रह जिनके चरण आरबिंद की भ्रह माने आभा वह सर्वत्र बिखर रही है तो पृष्ठ पद पदभ्रह परम पृष्ठ श्री वृंदावन में जिनकी पद की भ्रह माने आभा चारों बिखर रही है और स्तर अतुल कृपा ने माधुरी पूर्ति और जो श्री राधिका कैसी हैं बोले स्फ अतुल कृपा ने जिनमें अतुल कृपा स्नेह इनकी मूर्ति होकर के विराजमान अद्भुत कृपा अद्भुत माधुरी अद्भुत स्नेह इन तीनों की मूर्ति होकर के वे विराजमान जहां कृपा में स्वाभाविक रूप में भक्त की जो अभिलाषा उसकी जो सेवा उसकी सेवा की ओर ध्यान न देकर के उसके भाव की ओर ध्यान देना भाव हो, हो जाए मूल्यवान और जो उपकरण हैं, उनका मूल्य वह हो जाए तुच्छ तो यह हो गया कृपा तो कृपा उसे कहते हैं जहां पर के जो भेंट की जा रही है उसके अनुसार तोल करके गिव एंड टेक की स्थिति नहीं हो जहां पर अपूर्व रूप से अपनी ओर से अत्यंत अत्यंत मूल्यवान वस्तु प्रदान की जाए वह श्री किशोर जी में अपूर्व कृपा है अपूर्व स्नेह जहां पर प्रेम के कारण अपनी प्रियतम वस्तु भी उनको प्रदान कर रही हैं वे साधक को प्रदान करती हैं माधुरी मूर्ति माने प्रत्येक अवस्था में जिनका स्वरूप परम परम मधुर है माधुरी का तात्पर्य है कि प्रत्येक अवस्था में जो सुंदर होकर के विराजमान हो उसका नाम है माधुर्य सब काल में सब देश और सब काल में चित्त को आकर्षित करना इसका नाम है माधुर्य उस माधुरी की मूर्ति होकर के भी विराजमान है रूप का तात्पर्य है श्रीअंग का गठन सौंदर्य का तात्पर्य है श्रृंदार वस्त्र के द्वारा श्रीअंग की शोभा का और अधिक बढ़ना उसका नाम है शोभा भाव का तात्पर्य है निर्वकार चित्त में रति का उदय होना भाव का तात्पर्य है तब भुव नेत्र इनमें कहीं चेष्टा उत्पन्न होना उसका नाम है भाव जब भाव स्पष्ट रूप से सामने आ जाए तो उसी का नाम है हेला और जब मिलन में संतोष प्राप्त करके अत्यंत उज्जवलता श्री मुख्य ऊपर प्रकट हो उसी का नाम है कांति तो रूप शोभा भाव हाव हेला कांति ये क्रम क्रम करके और अधिक स्पष्ट हो करके प्रकट हो रही हैं रूप माने अंग सौष्ठ शोहा माने श्रृंगार और वस्त्र उनके कारण शोभा की वृद्धि होना भाव का तात्पर्य है शोभा श्रृंगार और वस्त्र इनके साथ साथ मन का कोई भाव भी प्रकट हो जाना शांत चित्त में जो क्षोम उत्पन्न हुआ उसका नाम है भाव वो भाव ही जहां चेहरे पर भों मुस्कान मित्र, इनके द्वारा कुछ कुछ प्रकट हो उसका नाम है हार वह कहीं हार की स्पष्टता को प्राप्त करे तो हेला और हेला जहां विविध प्रकार में मन में अपूर्व संतोष को उत्पन्न करे तो उसका नाम है कांति और वही विभिन्न लीलाओं को प्रकट करे तो उसी का नाम है दीप्ति इस प्रकार शिप्रिया की अपूर्व शोभा हो करके विराजमान है तो स्नेह माधुरी मूर्ति स्नेह माधुरी की मूर्ति हो करके विराजमान है प्राणाली इनमें भी प्राण सखी प्राण सखी माने श्री रूप मंजिरी रत्न मंजिरी इत्यादि जो साधन सिद्ध होकर के जाएंगे वे होंगी नित्य मंजिरी और जो वहां पर नृत्य विराजमान हैं, जो जीव कोटि की नहीं है ईश्वर कोटि की है प्रिया जी की अंग कांति से ही जो प्रकट हुई हैं, वे रूप मंजिली रत्न मंजिली ललताब शाखा जितनी भी अष्ट सखीकरण ये ईश्वर कोटि में तो जो ईश्वर कोटि में है उनका नाम है प्रणाली और जो जीव कोटि से प्रमोट होकर के कई नुकुंज में पहुंची वे हैं नित्य सखी तो प्राणाली कोटि नीराजित पद सुषमा वे प्राणली सखन सखीजन श्री रूपंजरी आदि सखीगण नित्य सखीगण नित्य पदकर वे श्री श्रीराजित पद कोटि सुषमा जिनके चरण कमल इनका निराजन करती हुई विराजमान होती हैं माधुरी माधुनो श्री राधा जो माधव के साथ में जिनकी माधुरी और भी ज्यादा प्रकट हो माधुरी का तात्पर्य है प्रत्येक काल प्रत्येक देश देश काल की सीमा उनको से रहित होकर के जिनकी शोभा प्रकट हो सर्व काल में सब देश में सब अवस्थाओं में जिनकी शोभा प्रकट हो रही है ऐसी माधुरी से युक्त हुए श्री राधिका माम अगाधाम मृत रस भरते मुझे अगाध रस से कृपा करके भर दें अनाग रस से भरी हुए ईश्वर के कार्य दासीचेत कव इस दासी को अपने दासी में आप अभिशिंचित करेंगे अपनी व्याकुलता और अयोग्यता व्याकुलता भी प्रकट हो रही है और अयोग्यता भी प्रकट हो रही है और किम शब्द के द्वारा दुर्लभता प्रकट हो रही है और दुर्लभता प्रकट होकर केवल आप कृपा के द्वारा ही ये वस्तु तो प्राप्त हो सकती है वृंदारण्य नुकुंज सीम सु सदा स्वांग रंगोत्सव माध्युत माधवाधर सुधा माधवीक संस्वादन गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृण वृंदई अनालक्षता दास्यम दास्यत किम कि ईश्वरी वही मौका बस ये दो शब्द पकड़ करके बैठ गए बस यही पाल लगाने वाली नौका है क्या ये कृपा मिलेगी कम हाँ मिलेगी ये ये तो दो शब्द पूरी रस की उपासना को निर्धारित करने वाले होकर के विराजमान है तो वृंदावन ने नुकुंज सीमा नहीं बृंदावन की निकुंज सीमा में सुबृावन so, नुकुंज सीम सुनंद रंगोत्सव ही सदा, रंगोत सदा निज अनंग रंगोत्सव से माध्यक जो मतवाली होकर के विराजमान है सुवृन्दावन की नुकुंज सीमा में सदा अपने अनंग रंगोत्सव में जो मतवाली होकर के विराजमान है और अद्भुत माधवाधर सुधा माधविक संस्वाद नहीं श्री माधव की अधर सुधा के मदरा का आस्वादन करके जो अत्यंत अत्यंत मतवान हो करके विराजमान जैसे कोई मधपान करने वाला व्यक्ति नशे में डूबने पर भी पुनः पुनः उसी मद का और, और आस्वादन करता है और मद को छोड़ नहीं पाता है सामर्थ्य नहीं है फिर भी मध का स्वाद में वह पान करते हुए ही जैसे एक मध्य विराजमान रहता है ऐसे ही अद्भुत माधव की माध्यम का संस्वादन करते हुए कभी भी तृप्त होने वाली वे नहीं हैं और श्री राधिका कैसी हैं गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम गोविंद के प्रिय वर्ग उनके सामने भी उनका वो जो प्रेम रस है वह दुर्गम है गोविंद के प्रिय वर्ग चार दास नंद भवन के चित्रक पत्रक इत्यादि जितने भी सेवक वे दासगण फिर दूसरा प्रिय वर्ग है सखा सोल मधुमंगल श्रीराम जितने भी सखागण उनके द्वारा भी दुर्लभ है ये निकुंज का माधुरी फिर तीसरा यशोदा नंद उनके द्वारा भी दुर्लभ है वे जानते हैं परंतु मुख्य द्वारा उसका वर्णन नहीं करेंगे गुरुजन केवल मौन रूप में अपने पुत्र पुत्री के मधुर प्रेम का अनुमोदन मात्र करते हैं मौन रूप में अनुमोदन करते हैं परंतु उसका व्याख्यान नहीं करते उसका वर्णन नहीं करते इसलिए उनके लिए भी दुर्लभ है तो न दासेवर रूप प्राप्त न सखावर रूप प्राप्त और न बात्सल्य रस के परकर को प्राप्त है बल्कि वह प्राप्त किसको है केवल मंजरी गणों को जो सखी गण है उनके सामने ही वह मधुर रस प्राप्त है इनमें भी सर्वाधिक प्राप्त है वह मंजरी गणों तो गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम जो श्री राधिका का, का माधुर्य आस्वादन गोविंद के प्रिय वर्ग के लिए भी दास्य सख्य बात्सल्य शांत वाले प्रिय वर्ग के लिए भी दुर्गम है और सखी वृंद अनालक्षता सखी वृंद का तात्पर्य है जो सख्य प्रीति वाले श्रीराम बसधाम इत्यादि श्याम सुंदर के सखागण सखी सखी मान सखागण सख्य प्रीति वाले उनके लिए भी आप अनालक्षता उसका भी दर्शन नहीं लक्षित नहीं है ऐसी श्री राधिका हे श्री किशोरी जी कव दास्यम दासित में कदान कव मुझे अपने दास्य को प्रदान करेंगी जिससे मैं सामीप्य सेवा प्राप्त करते हुए आपकी सेवा कर सकूंगी तो मुझे ये दास्य प्रदान करें जिससे कि कृपा वृंदावन अधीश्वरी हे कृपया हे वृंदावन की अधीश्वरी कृपा करके दास्य दास्य थी कृपा पूर्वक कृपया आप अपना दास मुझे प्रदान करेंगी श्री राधिका की महिमा परम दुर्लभ है इसे इस पद्य में निरूपण कर रहे हैं दोबारा सुनने वृंदावन नुकुंज सीमा से श्री वृंदावन की नुकुंज की सीमा में सला स्वान रंगोत्सव श्री प्रिया जी अनंग रंगोत्सव में विराजमान हैं अनंग रंग का तात्पर्य है जहां रोम रोम श्याम सुंदर से मिलन करते हुए विभव हो रहा हो अंग अंग में जो व्याप्त होकर के शांत सुंदर से मिलन प्राप्त कराए उसका नाम है अनंग प्रेम जो कही तो मन काम कहत रतंग और अंग अंग व्यापक रहे पाकों का अनंग मन में जो स्फूर्ति हो रही है उसका नाम है प्रेम जब चेष्टाओं के द्वारा स्फूर्ति हो रही है तो उसका अर्थ है काम और जहां अंग अंग व्याप्त हो करके प्यारे से मिलना चाहे रोम रोम प्यारे से मिलना चाहे उसका नाम है अनंग अनंग अनंग तो श्री का रंगोत्सवई रंग जो अन्य उनके उत्सव में सर्वदा सर्वदा विराजमान है माध्य मथवाली हो करके विराजमान है अद्भुत माधव अधर सुधा माध्य संस्वाद नहीं और श्री माधव की अधर सुधा का पान करते हुए जिनको कभी तृप्ति नहीं है जहां जो जो असर सुधा का पान करती हैं, एक अद्भुत मध्यप की तरह से उस अधर सुधा का पान करने की इनमें और अभिलाषा उत्पन्न हो जाए जब तक के मूर्छा को प्राप्त नहीं हो जाए तब तक उस अधर सुधा का त्याग करना चाहती नहीं है तो अधर सुधा का जो माध्यमिक माने मदरा उसका संस्वादन करते हुए आस्वादन प्राप्त करते हुए ये कभी तृप्त नहीं होती हैं। सखी इनको मूर्छित होने नहीं देती हैं, फिर भी कभी मूर्छा आ जाती है पर मूर्छा में भी आस्वादन बना रहता है तो जागृत स्वप्नों और सुशुप्ति तीनों में जिनका श्याम सुनर के माधुर्य का आस्वादन बाधित नहीं होता शिश्रुति में बाधित हो जाता हो सो बात नहीं है शिश्रुति में भी वो माधुर्य बना रहता है गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम ऐसा जो माधुर्य है श्री राधिका का राधिका की वो सेवा दास्य सेवा वह गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम शांत दास्य सख्य और वात्सल्य इन चारों प्रकार के गोविंद के प्रिय वर्ग इनके लिए भी दुर्गम है पांचवा जो माधुर परकर है उसके द्वारा ही उसका आस्वादन प्राप्त है सखी वृंदी अनालक्षता और सक्ष रीति में जो पुरुष विराजमान है ऐसे श्रीराम बसराम मधुमंगल इत्यादि उनके लिए भी अनालक्षता पूरी नर्म सखाओं के अतिरिक्त अन्य जो हैं उनके लिए अनालक्षित होकर के सक्ष जो सखा सखा और प्रिय सखा इनके लिए जो क्षित हैं केवल प्रिय नर्म सखाओं को ही प्राप्त होते हैं ऐसा जो दास्य है उस दास्य को हे श्री वृंदावन की अधिश्वरी आप तब कृपा करके मुझे प्रदान करेंगी और मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम सिंदूर लसत सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम कुंडलम निष्क मुदार हार मरुणम विभ्र दुकूलम नवम विद्युत कोट निभम स्मरोसवमय राधाक्षे महा बोले आहा श्री राधिका नाम का कोई तेज कब मैं देखूंगी राधिका स्वरूप कहने से वो बात नहीं आ रही है महा कहने से वो बात आ रही है कोई अपूर्व तेज है उस तेज का मैं कब कर दर्शन करूंगी मह कहने में जो प्रभाव सामने आता है वो सुंदरी कहने में प्रभाव सामने नहीं आया श्री राधिका परम सुंदरी है और राधिका परम तेज युक्त है कोई अपूर्व तेज सामने देख रहा हूं कोई अपूर्व प्रकाश सामने देख रहा हूं तो मह कहने पर जो सर्वव्यापी प्रभाव है वो प्रभाव जैसा प्रकट होता है वहां पर बिंब रह जाता है पीछे और जो प्रतिबिंब है जो छाया है वह हो जाती है प्रधान इसीलिए यही छायाबाद है कि जहां बिंब पीछे रह जाए और प्रभाव कहीं प्रधान हो जाए उस प्रभाव को प्रकट करने के लिए ये महा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किशोरी सुंदरी लाल इन शब्दों का प्रयोग न करके महा कोई तेज शब्द जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं तो उपमान में जहां स्थूल उपमान न देकर के सूक्ष्म उपमान दे रहे ये कवि की सबसे बड़ी विशेषता होती है हनुमान जी से पूछा राम जी ने जानकी जी कैसी दिखी अशोक वाटका में तो हनुमान जी कह रहे हैं पृथ्वीपाठशशील वो ने वो क्रमशाह तनुता घटा के पड़वाह के दिन पाठ करने वाले व्यक्ति की विद्या की तरह से दुबली दिख रही है देखिए कितनी सुंदर धूम <laughs> से आवृत तो अग्नि शिखा के समान यमुना श्री राजानकी जी का मैंने दर्शन किया तो यहाँ पर दस्तों का वर्णन न करके वस्तु के प्रभाव का जहां वर्णन कर रहे हैं तो मल्लिदारिदेव तो मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम श्री किशोरी जी कैसी है उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि मल्ल का की जो माला उससे निबद्ध चारु कवरम जिन्होंने अपने केश चोटी उसके ऊपर मल्ली की माला सुंदर लपेट रखी है उसके नीचे सुंदर जो चुटीला उस चुटीला का झब्बा रत्नजटित वो लटक रहा है और उस झब्बे के ऊपर पूरी माला जो है वो माला पूरी चोटी में सुंदर लिप्टी हुई है तो मल्ली दाम निबद्ध चार कवरम कंवर मन केश सिंदूर लेखोल लसत सिंदूर की रेखा मध्य में जहां विराजमान हो रही है ऐसा सीमंत जिनकी मांग सिंदूर की रेखा से युक्त होकर के विराजमान है नवरत्न चित्र तिलक नए रत्न मुक्त सुंदर जनों ने धारण कर रखा है अर्थात तिलक के बीच में हीरा कोई पन्ना जो भी कहीं बीच में बिंदी में चमक रहे तो नव रत्न से भी तलक जिनका सुशोभित हो रहा है केवल सिंदूर तलक ही नहीं है सिंदूर तलक के बीच में भी चमकीले सुंदर जो दिव्य रत्न है वे सुशोभित हैं और विशेष रूप से जहां मोती के तलक धारण किए गए ब्याहले लीला में श्री महावाणी जी में वर्णन किया कि सखियों ने कुमकुम -कुम का तलक रोगी का तलक लगा करके उसके ऊपर मोती के अक्षत चावल उनको चुपकाया तो चावल जो है मोती के ये रत्न रत्न के चावल ये मोती के चावल जो है उनको या गंधाक्षत से जहां पूजन कर रहे हैं वहां अक्षत चावल वे मोती को ही चावल की तरह से जहां चिपकाया गया नवरत्न चित्र गंडोल लसत कुंडलम कपोल में कपोल सुंदर विशद कुंज होकर के विराजमान है कपोल का नाम ही विशद कुंज है और उस विशद पृथुम पड़ता है तो उनकी शोभा इसीलिए उसका नाम विषद कुंज तो विषद कुंज होकर के विराजमान है गंड मान कपोल उनमें उल्लसत कुंडलम कुंडल जो है वो अपूर् रूप से सुशोभित हो रहे हैं और निष्कट ग्रीवम गले में निष्क माने सोने की मुहर का हार जो है उनको धारण किया हुआ है निष्क हार उनको धारण करके निष्क कहते हैं स्वर्ण मुद्रा वो स्वर्ण मुद्रा का हार धारण किया हुआ है उदार हार उदार हार धारण कर रही हैं और ये प्रीति ही उदार हार बन करके विराजमान है कल के कथा प्रसंग में परसों के में ये निरूपण कर रहे थे प्रीति ही हार हो करके विराजमान और अरुणम बिब्बर दुकूलम नवा जिन्होंने नए रोकूल को अरो को कर खा है। गर्मी की ऋतु में नीलांबर और जाले की ऋतु में प्राय रक्तांबर धारण करके विराजमान है जहां किशोरी जी के रूप का में था श्री भुष नंदनी श्री भुषवान नंदनी को मैं में मैं प्रणाम कर रहा हूँ कर रही हूं विद्युता कोटि विवाह करो विद्युलता की जिनमें विवाह है उससे युक्त जिनका मुख है और जो मुग्धाम मध्य स्वरूप में अनंग कुंज में विराजमान है और रक्तान्बरा और नीलाम्बराम कवि नीलांबर और कवि रक्तांबर विशेष रूप से गर्मी में नीलांबर क्योंकि नीला रंग आंखों को ठंडक देता है और रक्तांग रक्त जो रंग है वह कहीं गर्मी पैदा करता है तो जाले में रखता हम और आल ही सुन से सुसे होकर केराजमान है तत्व तो कांगी होकर वे विराजमान तो विभ्रत दुकुलम नवम जिन्होंने लाल दुकुल धारण कर रखा है और विद्युत कोटि निभम जो करोड़ों बिजली के समान चमक रहा है स्मरोत्सव मयम जो कामदेव के उत्सव को करता है ऐसा राधा मह कव में राधिका नामक को तेज उसका दर्शन करूंगी राधिका नहीं राधा नामक कोई अपूर्व तेज उसका दर्शन करूंगी जो तेज मुझे भी प्रकाशित कर दे। तो सब नुकुंज को प्रकाशित करते हुए जो विराजमान हो रहा है ऐसा अपूर्व तेज कव में उनका दर्शन करूंगी श्रीलाल लाल की जय नाय गौर गुंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय मृताय गौर हरि वो जय श्राघे शाह